की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय, अखिल गोवंश की जय, श्री जड़खोर गोधाम की श्री तूर श्याम गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री चातुर्मासी रामक महामहोत्सव की सब संतन संतिकी सब विप्रन की सब भक्तन की समस्त ब्रजवासीन की रास विहारी भगवान की जगत जगद्गुरु श्रीमदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सब संतन की जय जय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 इस दिव्य भव्य सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सनिधि में हम आप सब को चातुर्मास्य महोत्सव के उपलक्ष में श्री धाम वृंदावन में इस दास के द्वारा पहली बार कितने लंबे काल तक श्रीमद रामचरित मानस के माध्यम से भगवत भागवत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सबसे पहले सीकर में एक महीने की महाभारत की कथा हुई थी उसमें नित्य नीला प्रविष्ट परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्रीराम शर्मा जी राचार्य जी भी पूरे समय वहां विराजे थे इसके बाद चातुर्मास का क्रम आरंभ हुआ तो पहला चतुर्मास जड़खोर गोधाम में हुआ फिर दूसरा चातुर्मास भी वहीं हुआ और तीसरा चातुर्मास सीकर में हुआ और ये चौथा चातुर्मास है लेकिन श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा करुणा है कि हर चातुर्मास में प्रायः चतुष्पक्षात्मक पक्षो वही मास इस भाव का अनुसंधान करते हुए पक्ष को ही मास मान लेते हैं और दो महीने का चातुर्मास से श्रावण और भादों प्रायः देश में सभी जगह होता है बहुत से महानुभाव शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक करते हैं पूरे चार महीने का करते हैं लेकिन प्रायः दो महीने चातुर्मास में होते हैं लेकिन इस बार भगवान ने हम सब पर ऐसी करुणा की है के दो महीना न होकर दो का तीन हो गया क्योंकि श्रावण मास अधिक हो गया पुरुषोत्तम मास शुद्ध श्रावण का मास और एक अधिक पुरुषोत्तम श्रावण का मास तो दो तो श्रावण हो गए और एक भादो तो कुल मिलाकर तीन महीने का अवसर भगवान ने कृपा करके हम सबको प्रदान किया पहले ऐसा प्रयास था कि इस चातुर्मास्य के पूर्व ही वृंदावैट का, का भी कार्य पूरा संपन्न हो जाएगा और सत्संग भवन भी संपन्न हो जाएगा और आज से जो श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गोशाला है जिसको नई गौशाला कहते हैं ई इसलिए कहते हैं कि एक पुरानी पहले से है जिसमें हनुमान जी बिराज रहे हैं कुछ गौ माता भी बिराज रही हैं और संत वहां रहकर भजन कर रहे हैं पर यमुना जी बार बार वहां कृपा करती हैं कई बार कृपा कर चुकी हैं इसलिए यमुना जी के जल से थोड़ा गायों को बाढ़ आने से फिर इधर उधर ले जाना पड़ता इसलिए नई भूमि खरीदी गई तो हम लोग सब उसको नई गौशाला कहने लगे पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने उसका नामकरण किया है श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला तो श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में श्री गोष्ठेश्वर महादेव एवं श्री कष्टभंजन मारुति हनुमान जी महाराज की सनिधि में सर्वदेवमई सर्व सर्वतीर्थमयी सर्व वेदमयी पूजा गोमाता की सनिधि में वहाँ ही आज से ही वहाँ आरंभ होना था लेकिन निर्माण के काम में थोड़ा बहुत विलंब होता ही है तो जैसा कि सज्जन जी ने कहा है कि पंद्रह दिन लगभग पंद्रह दिन दस पंद्रह तारीख तक हाँ लगभग 15 तारीख तक वो तैयार हो जाएगा तो यहाँ लोगों को बैठने की थोड़ी जगह कम है तो वहाँ पर्याप्त स्थल है वहां बैठने की पर्याप्त जगह है और यह प्रयास किया गया है कि वो पूरा का पूरा सत्संग मंडप ठंडा रहे उसमें बहुत बड़ा एसी लगाया गया है उतने बड़े एसी के लिए अलग से बिजली का कनेक्शन भी लेना पड़ा अलग से वहां ट्रांसफार्मर अलग से लगा खर्च भी इसका बहुत अधिक आ जाएगा लेकिन ये सुविधा रखी गई कि सुनने वाले उनको कोई को तकलीफ ना हो न सुनाने वाले को न सुनने वाले को अब ये बड़े बड़े पंखों की आवाज इसकी आवाज तो उससे भी बोलने में थोड़ी कठिनाई सुनने में भी थोड़ा विक्षेप होता ही है तो ये प्रयास किया गया है वहां वहां हम लोग करेंगे और एक विशेष बात है कि श्रीधाम वृंदावन में श्री गौरांग लीला श्री चैतन्य लीला इसका बड़ा सुंदर दर्शन प्रत्येक श्रावण में भादों में हुआ ही करता है हमने पूज्य स्वामी श्री हरिगोविंद जी शर्मा जी की भी गौरांग लीला का दर्शन किया है पूरा तो नहीं लेकिन कभी कभी और जिस समय पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी और पूज्य स्वामी फतेह कृष्ण जी एक साथ जयसिंह घेरा में गौरांग लीला करते थे उस गौरांग लीला को हमने आद्योपांत देखा पूरा दर्शन किया है और वस्तुतः श्री गौरांग लीला अपने आप में ऐसी अद्भुत लीला है कि किसी भी आस्तिक वैष्णव के हृदय में यह भावना है कि हमारे हृदय में रसरू का प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो तो उसका श्रेष्ठ और सरल साधन है श्री गौर गौरहरी की लीला का अत्यंत भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक दर्शन किया जाए तो हमारे मन में ऐसा भाव जगा कि उस सत्संग मंडप का दिव्य भव्य उद्घाटन कथा तो होगी ही श्री गौरांग लीला से उसका शुभारंभ होगा तो आने वाली 20 तारीख से 20 से न 21 तारीख से आने वाली 21 तारीख से वहां हमारे भैया से कुंज बिहारी जी के सानिध्य में उनके निर्देशन में पूज्य स्वामी जी की भावमयी सानिध्य में दिव्य लीला श्री गौरांग लीला भी होगी कितने दिन 40 दिन 30 चालीस दिन जितने दिन हो हैं 30 दिन 30 दिन गौरांग लीला होगी एक महीना और फिर रासलीला भी होगी कुछ भक्त चरित्र भी होंगे लीला का सुख भी दो महीना है हैं? रामलीला माने श्री गौरांग लीला रास लीला और रामलीला सब होगी वहाँ तो ये सौभाग्य की बात है श्री मलुक जयंती में तो आपको थोड़े दिन लीला का दर्शन का अवसर मिलता लेकिन इस बार भगवान ने ऐसी करुणा की है कि पूरे दो महीना दो महीने लीला के दर्शन का सौभाग्य हम लोगों को गौशाला में प्राप्त होगा तो हम लोग वहां लीला का दर्शन करेंगे आज तो आरंभ का दिवस है केवल थोड़ी भूमिका और थोड़ी चर्चा करके हम विराम करेंगे और कल से पौने तीन बजे पोथी पूजन हो जाएगा और ठीक तीन बजे से कथा शुरू हो जाएगी तीन से पांच तक क्योंकि ऐसा जो नियमावली बनाई गई है उस नियमावली में बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है लेकिन हम ये पूछना चाहते थे कि आज जैसे थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो कम से कम दो घंटे तो कथा होनी चाहिए है? लेकिन चलो हम प्रयास करेंगे आज तो 5 बजे तक ही पूरा करने का लेकिन आप लोग बे देर करेंगे तो फिर कथा का घाटा आपका होगा हमारा भी घाटा होगा आपका भी घाटा होगा भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं परम पूज्य प्रातः प्रातस्मरणीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी ने ये बात कही थी कि चातुर्मा का अनुष्ठान मलुकपीठ के ही पुराने परिसर में हो और वहीं ठाकुर जी की यहां कथा का शुभारंभ हो उन्होंने ऐसा कहा था तो यदि वहां तैयार हो जाता तो शायद यही अनुष्ठान होता केवल कथा न होती यहाँ लेकिन भगवान श्री मलुकपीठ बिहारी ने ऐसी लीला की है कि यहाँ भी कथा ठाकुर जी वहां तो है ही ठाकुर जी तो सर्वत्र हैं वहां भी मलुक्पीठ बिहारणी बिहारी जी ही श्रवण करेंगे लेकिन यहाँ ठाकुर जी की सन्निधि में और श्री सदगुरु भगवान की उनके पवित्र पावन कक्ष की सन्निधि में हम लोग यहाँ कथा का आज शुभारंभ कर रहे हैं हमारे मन में कभी कोई भाव आता है भगवत कृपा से ऐसा तो कई बार हमने अनुभव किया कि हम उसको किसी से कह नहीं पाते हैं तो कहीं न कहीं से उस भाव की पूर्ति हो जाती है ताली वाली मत बजाओ ताली नहीं बजाना केवल सुनो प्रेम से ताली बजाने से भी विक्षेप होता है तो हमारे मन में एक बात आ रही थी के भक्तमाल का महात्म्य भी श्री वैष्णव दास जी ने लिखा है श्री प्रियादास जी के नाटी केला और श्रीमद वाल्मीकि रामायण का महात्म भी स्कंद पुराण में है और श्रीमद भागवत का महात्म भी स्कंद पुराण पद्म पुराण में है सभी पुराणों का महात्म्य है रामचरित मानस का अलग से कोई महात्म्य नहीं है आप लोग कहेंगे तो बहुत प्राचीन ग्रंथ तो नहीं है संबत सूर्य से एक सीता करों कथा हरिपद्धर सीता नौमी भौम बार मधुमाता अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश श्री मलुकदास जी के आविर्भाव का संबत और श्री रामचरितमानस के आविर्भाव का संबत एक है और समय भी लगभग बसंत ऋतु तो है ही है वैशाख कृष्ण पंचमी संबद 1631 में श्री मलुकदास जी का आविर्भाव है और चैत्र शुक्ला रामनवमी बसंत ऋतु मधुमास मधुमास में रामचरित्र का प्राकट्य और माधव मास में श्री मलुकदास जी का प्राकट्य तो श्री मलुकदासी को के आविर्भाव को 448 वर्ष हो गए हैं तो 448 वर्ष ही श्री रामचरितमानस को हुए 448 वर्ष पूर्व का ये ग्रंथ है तो हमारे मन में भाव आया कि जब भक्तमान जी का महात्म वैष्णव दास जी ने लिखा तो किसी को तो रामचरितमानस का महात्म लिखना चाहिए फिर एक बार मन में आया कि ऋषिकेश वाले स्वामी त्रिवन जी से पूछे फोन करके उनको बहुत जानकारी है कि कहीं कोई प्राचीन मानस जी का महात्म्य उपलब्ध हो तो वे बतावे लेकिन हम उनको भी फोन नहीं कर पाए अभी चार पांच दिन पहले एक वैष्णव आए जो शोध कार्य कर रहे हैं पीएचडी कर रहे हैं श्री रामानंद संप्रदाय पर उन्होंने कुछ पुरानी पांडुलिक्ज भी दी और एक लगभग संबत उन्नीस सौ संबत दो का छपा हुआ एक छपी हुई एक पुस्तक भी दी और इसकी प्राचीन पांडलिपि की फोटोकॉपी भी उन्होंने दी ये बृहद रामायणोक्त और महाकाल संहिता प्रोक्त श्री रामचरितमानस मानस महात्म्य उन्होंने लाकर दिया ये नेपाल जनकपुर धाम से 40 वर्ष पहले ये पुस्तक छपी तो हम इसमें संस्कृत श्लोक है और इसकी प्राचीन पांडुलिपि भी उन्होंने फोटोकॉपी हमको दर्शन कराया बोले इसकी प्राचीन पांडुलिपि है तो हम अपने मन में बड़ा आश्चर्य करने लगे कि देखो हम सोच रहे थे रामचरितमानस मानस महात्म्य ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि संस्कृत भाषा में और भविष्य में ऐसा ग्रंथ होगा उसकी ये ये महिमा होगी ये बात लिखी गई तो हमारा भाव है कि आज महात्म्य का दिवस है इसलिए रामचरित मानस के संबंध में थोड़ी चर्चा हम करेंगे महात्म्य के संबंध में हमने न तो ठीक से श्रीमद् भागवत लगाई न ही ठीक से श्री भक्तमाल ग्रंथ को लगाया और रामचरित मानस तो बिल्कुल भी नहीं लगाया एक दिन भी कहीं पोथी खोल के पढ़ने नहीं गए ये विशेषता नहीं है ये न्यूनता है ये कमी है ग्रंथ को परंपरा से गुरु प्रणाली से परंपरा से ग्रंथ को आद्योपान सुनना चाहिए और इसके बाद उसको कहना चाहिए पर ये कचाई रह गई तो भी हम कुछ कह सुनकर अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं और संयोग भी कुछ ऐसा ही रहा श्रीमद भागवत की सबसे पहली कथा जयपुर में तारकेश्वर महादेव के सामने वाली गली में जहां लोहा मंडी है वहां कथा हुई सबसे पहली भागवत जी की कथा उसके पहले न भागवत लगाई थी ठीक से एक आद्योपांत मूल पारायण भी नहीं किया था लगाने की बात तो दूर ही रही और ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमको वहां जाने का विधान बना पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की वहां कथा थी पूर्व निश्चित एक संत के माध्यम से कथा थी और उसी समय पूज्य रहवासा महाराज आ गए और उन्होंने श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की ग्रंथावली महाराज जी के संपादकत्व में प्रकाशित हो अग्र जयंती पर ही प्रकाशित हो ये उन्होंने आग्रह किया और शास्त्री जी महात्माओं का काम ऐसे ही होता है महात्मा सा होता है माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी से महाराज जी की कथा होनी है कहा जयपुर में और विवाह पंचमी हो गई उसके बाद वो पुरानी पांडुलपुर वगैरह कुछ लेके आए बोले महाराजी अग्रग्रंथावरी छपना कब अब इतना कम समय उस समय कम्प्यूटराइज टाइप नहीं थी ऐसे ऐसे अक्षरों को संयोजन करके करना पड़ता था महाराज जी कैसे भी करके अग्र पर माने फाल्गुन शुक्ल द्वितीय जिसको फुलेरा देश कहते हैं अग्र पर इसको प्रकाशित होना है विमोचन होना है इसका तो महाराज जी ने कहा है तो भाई आचार्य पीठ की सेवा है सब काम छोड़ के करना पड़ेगा क्योंकि समय इतना कम है तो इतने कम समय में पूरी कोशिश करेंगे अब वो संत आए तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है महात्मा जी हमारी तरफ से अस्वीकृति तो नहीं है हम तो स्वीकृति एक बार कर चुके हैं इस समय में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि एक महापुरुष की आज्ञा हुई है और आचार्य पीठ में ये उत्सव है उसमें ये प्रकाशित होनी है तो हम कथा में समय नहीं दे पाएंगे उन्होंने कहा महाराज जी वो तैयारी तो लगभग हो चुकी है और उसमें परिवर्तन नहीं संभव है महाराज जी बोले वृंदावन में व्यासों की कमी नहीं है किसी भी भागवत को ले जाओ बहुत भागभक्ता मिल जाएंगे हमारा न रंग अच्छा न रूप अच्छा न वाणी अच्छी न प्रवचन की कला अच्छी गाना बजाना नाचना हमको आता नहीं महाराज जी के शब्द हैं और आपके सौहार्द से आग्रह से हम जा रहे थे लोगों को संतोष नहीं होता अच्छा वक्ता वृंदावन के कोई ब्रजवासी ब्राह्मण जाएंगे तो सुनने वालों को भी संतोष होगा तो महात्मा बोले या तो आप जाओ या हमारे लिए बैठ, हम वहीं बैठे थे या बोले पंडित जी को भेज दो हमारे लिए उन्होंने कहा पंडित जी को भेज दो वे महात्मा कुछ दिन हमसे लघु सिद्धांत कोम भी पढ़े थे और बड़े विनोदी महात्मा थे महंत बन गए वो जयपुर में उसके बाद हमको एक बार मिले तो बोले गुरुजी जी डौत हमने की कैसे हैं आप तो बोले झलाम झस जस झसी हरिदास फसी क्या बोले झलाम झस जस झसी हरिदास फंसी ऐसे विनोदी महात्मा तो बोले पंडित जी को आप भेज दीजिए महाराज जी बोले तुम चले जाओ हमने कहा महाराज जी हमने एक घंटा भी तो कथा नहीं कही भागवत जी की हम भागवत जी पढ़े नहीं ठीक से मूल पाठ भी नहीं किया महाराज जी बोले देखो तुम व्याकरण के छात्र हो अर्थानुसंधान तो होता ही है कि यहाँ आपकी कृपा से होता है और हमारे साथ रहे हो कई कथाएं हमारी सुन चुके हो हमने सुन भी चुके हैं तो उसी का आश्रय लेकर के मूल ग्रंथ सामने रहेगा पोथी सामने रहेगी कुछ कहना है कह देना क्या है महात्मा काग्रे है चले जाओ बहुत बढ़िया कथा कहोगे कोई चिंता मत करना चले जाओ मेरी आज्ञा है जब उन्होंने कह दिया मेरी आज्ञा है तो आगे हमारे कहने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा पर मन में संकोच जरूर था फिर पूज्य श्री गुरुदेव खाक चौक वाले महाराज जी से भी पूछा महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज जी की आज्ञा है जयपुर में कथा होनी है तो महाराज जी बोले जाओ विजय होगी माघ शुक्ल तृतीया को हमने वृंदावन से जो नाथद्वारा बस जाती है ना उसी रोडवेज की बस में हम लोग बैठ गए ऐसी जाते थे पहले गाड़ी कार थोड़ी उपलब्ध थी बैठ गए रोडवेज की बस में और वहां जयपुर पहुंचे फिर वहां वो लेने आ गए फिर उनके बाद वहां चले गए एक रात वहां रुके उन महात्मा के यहां और उसके बाद से कथा शुरू तो महाराज जी ने पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा जाओ विजय होगी तो अब उनसे बोलने की हिम्मत तो थी नहीं कि विजय को हम लड़ाई लड़ने थोड़ी जा रहे युद्ध करने जो विजय होगी जाओ विजय होगी तो हम अपने मन में सोचने लगे कि हम युद्ध के लिए थोड़ी जा रहे हैं जो विजय होगी पर वहां पहुंचने के बाद जब प्रत्यक्ष भूत प्रेतों का उपद्रव जिसको हम कभी सुना करते थे उसको अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला और वह पहली ही कथा भूत प्रेत के उद्धार के लिए थी और अब आपको हम क्या कहें माघ शुक्ल चतुर्थी को हम उनके भवन में रुके और स्वयं संध्या करके पाठ कर रहे थे सर्दी का समय था पैर पे कम्बल डाले थे और ऐसी क्यूलाइट के प्रकाश में चौक में हमको वो भयंकर आकृतियां दिखाई पड़ने लगी और श्री गुरु कृपा से भगवत कृपा से कुछ अनिष्ट नहीं हुआ लेकिन अब बार बार उन्होंने कोशिश की मेरे निकट पहुंचने की पर वे निकट नहीं पहुंच सकी और प्रणाम किया दिली पर से रखे और हमको इतना पक्का स्मरण है कि उन्होंने कहा कि हम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और अब हमको यहां से जाना ही पड़ेगा सामने तो हमने कहा तुम लोग कौन हो बोले हम लोग अधोगति को प्राप्त जीवात्माएं हैं हम लोग सब भूत प्रेत हैं कितनी संख्या है तो कहा 11 कहां रहते हो फिर कहां रहते हो बोले हम सब खाने में रहते हैं हमें पता नहीं था कि घर में कोई तरखाना भी है और वो तो घटना तो सामने से तुरोहित हुई और हमारा कोई बात नहीं हमारा सारा शरीर एकदम पसीने में डूब गया सर्दियों में पसीना आ गया भले ही हम बोल रहे हैं लेकिन वो भयंकर आकृति देख के हमारे भी पसीना हो गया पाठ कर रहे थे वो भी हम भूल गए क्या पाठ कर रहे थे भूल गए फिर एक बार मन में आया नीचे पंडित जी लोग सब सर्व तो भद्रादी बना रहे थे तो सवेरे से कथा होनी थी दो समय कथा होती थी तो एक बार मन में आया कि इन लोगों को सावधान करने ब्राह्मणों को कैसी ऐसी घटना अभी अभी घटी है फिर द्वारा मन में आया कि कहीं सुन के ये लोग कार्यक्रम के पहले भाग न जाए तो उस बिचारे का कैसे होगा तो फिर मन में सोचा कि नहीं कहना नहीं चाहिए पर हम ऊपर से सीताराम सीताराम बोलते हुए ऊपर से नीचे उतर के आए काफ तो सोए नहीं तो हमने कहा कि बाद में सोएंगे नींद नहीं है यहीं बैठेंगे वहीं बैठे रहे बोले आप कैसे ऐसे उतर के कैसे आगे पूछा हमने कहा ऐसी चले जाए उतर के तो एक बात कहना हमें बहुत जरूरी है यहाँ सकाम अनुष्ठान है और कुछ प्रेत बाधा है उसके निवृत्ति के लिए कथा है तो जितने लोग हैं सब बहुत पवित्र रहना अपवित्र ना आसन रखना और जलादि लेकर लवुशंका जाना शवचाय पूरा स्नान करना खूब पवित्र रहना सावधान रहना जिससे और भगवान से प्रार्थना करना कि जो जीव है उनका कल्याण हो नहीं तो कुछ घटना घट गट जाती है ऐसे सकम इस अनुष्ठानों में ऐसा मैंने सावधान कर दिया और भगवत कृपा से वो कथा संपन्न हुई मंगलाचरण तो हमें कंठस्थ था तो मंगलाचरण तो हमने बोल दिया इसके बाद क्या कहना पड़ता है भाइयों बहनों श्रद्धालुओं ये सब भूल गए तो फिर एक बार ऐसा हो गया कि आगे हम क्या कहें ओजनी बैठ रही थी क्या कहें हम तो तत्काल रामचरित मानस की एक चौपाई हमारे स्मरण में आई और उस चौपाई को मन ही मन उच्चारण करके हमने पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की नखमणि चंद्रिका का ध्यान किया श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती केवल इसी चौपाई का हमें मानसिक उच्चारण किया और श्री गुरुदेव के चरणों का स्मरण किया कि आप कृपा करो तो हम कुछ बोलें और उसी समय समर्थ सदगुरु भगवान ने अनुग्रह किया उनकी कृपा से तब से लेकर अब तक बोलते ही चले आ रहे तो बिना पढ़े भागवत की कथा कह दी भक्तमाल की कथा तो ऐसा है कि भक्तमाली जी के चरणाश्रित हैं और महाराज जी मूल भक्तमाल का पाठ करते करते रोटी बनाते थे तो उनके हाथ से बना हुआ प्रसाद बरसों तक पाया तो लगता है उनके करकमल से संस्पृष्ट प्रसाद के साथ ही भक्तमाल जी उनकी कृपा से भीतर प्रतिष्ठित हुई अलग से पढ़ने का अवसर नहीं मिला उनकी कृपा से भक्तमाल की कथा तो महाराज जी की आज्ञा से सुधामाकूटी में उनके सामने कभी कभी महाराज जी आगे थे भक्तमाल की कथा को तो कहते थे कथा श्रीमद वाल्मीकि रामायण की कथा पहली कथा कहने का अवसर आया ग्वालियर में हनुमान जी का मंदिर है वहां लोगों ने आग्रह किया वाल्मीकि रामायण की कथा हो उसी समय परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज की कथा फोगला आश्रम में थी तो एक दिन तो हम कथा में रहे वो तो हमको जाना था ग्वालियर तो वे बड़े प्रसन्न हुए बोले आप तो रहेंगे ना पूरी कथा में तो हमने डरते डरते बड़े संकोच में कहा महाराज जी ऐसे पहले से वाल्मीकि रामायण की कथा है और हनुमान जी को हम पांच आवृत्ति मूल कारण तो सुना चुके हैं पर हमने कहीं से लगाया नहीं है और कथा छोड़ के भी उलने नहीं जरूर वाल्मीकि रामायण की कथा है तो सुनाओ जरूर सुनाओ आप यहां बैठते कथा में तो हमको बहुत प्रसन्नता और संतोष होता है क्योंकि पढ़े लिखे लोग बैठते हैं तो सुनाने में आनंद आता है लेकिन ठीक है वहां आप प्रेम से जाओ कोई परेशानी की बात नहीं है हमने कहा महाराज जी बहुत बड़ा संकोच है कि हमने वाल्मीकि रामायण लगाई नहीं तो आप देखें आचार्यों की गुरुजनों की कैसी करुणा वो कथा कहके आए थे अभी सायंकालीन संध्योपासन आदि उनका शेष था तो कथा के बाद क्रम हो जाता तो आचार्य जी पूरा जोर लगाकर बोलते थे आप लोगों ने तो सुना है तो थके हुए थे वृद्ध शरीर तुरंत उन्होंने आचमन किया और बोले ल्यो अब हम तुमको वाल्मीकि रामायण पढ़ा देते हैं एक घंटे में तो ओम तपस्वाध्याय नरकम तपस्वी वाघ विदाम्बरम नारदम परिप प्रच्छ वाल्मीकिबम इसको ठीक से पढ़ाया उन्होंने अन्वय व्याख्यान सहित टीकाओं के भाव से फिर मानिशाद प्रतिष्ठान ओवा मगमश शाश्वती समाह यऊसी मिथुना देख मगधिक ये दो श्लोक हमको पढ़ाए और पढ़ाकर एक घंटे में पढ़ाए दो लोग और पढ़ाने के बाद कहा अब किसी के सामने मत कहना कि हमारी वाल्मीकि रामायण लग गई वाल्मीकि जाओ कथा कहो और एक जो गीता प्रेस से प्रकाशित उनका जो प्रवचन है वाल्मीकि रामायण पर रामायण कथा सुधा सागर वो उन्होंने हमको प्रदान की तो उनकी कृपा से हमने वाल्मीकि रामायण कही परम श्रद्धे पूज्य कथा कहो कहो उनकी आज्ञा हो गई कहो हमने कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए हां हां कहो कहो कहो बढ़िया कहो और उनके आशीर्वाद के पुनः तीन महीने राम कथा गान का अवसर श्री ठाकुर जी ने अत्यंत बंद कैसे हो गई है? अत्यंत कृपा पूर्वक श्री ठाकुर जी ने हम लोगों को पुनः यह अवसर प्रदान किया है तो इस अवसर का लाभ हम लोग प्राप्त करें आज ही हमने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से और पूज्य गुरुदेव श्री रामायणी जी से प्रार्थना की है कि आप ही सामर्थ्य लें न तो हमने ग्रंथ पढ़ा है न हमने चिंतन किया है न हमने स्वाध्याय किया है केवल गुरुजनों की कृपा करुणा के सहारे ही गोस्वामी जी की कृपा करुणा के सहारे ही हम कुछ कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र करना चाहते हैं हमारे समर्थ गुरुजन अनुग्रह करें जिससे हम श्रीमद रामचरित मानस का गान करके अपनी वाणी को पवित्र कर सकें हम मास में तुलसी जयंती भी आएगी तो तुलसी जयंती पर हम गोस्वामी जी की कुछ जयंती का जयंती भी मनाएंगे और उनका कुछ चरित्र का स्मरण भी करेंगे तो उसी समय श्रावण शुक्ला सप्तमी को हम गोस्वामी जी की जयंती मनाकर उनका स्मरण करेंगे अभी तो केवल महात्म्य का ही आरंभ कर रहे हैं पंद्रह सौ चौवन कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियू शरीर यह दोहा बाबा श्री बेणी माधवदासी कृत मूल गुसाई चरित्र से उद्धृत किया गया है जो गोस्वामी जी के समकालीन ही थे और ऐसी प्रसिद्धि है कि बाबा बेणी माधव दासी जी गोस्वामी जी के शिष्य भी थे जिन्होंने मूल गुसाई चरित्र नाम से गोस्वामी तुलसीदासी का चरित्र लिखा है और इसी को उनकी प्रामाणिक जयंती की तिथि के रूप में स्वीकार किया गया है ब्रह्म रामायण के भविष्य प्रस्ताव में जहां भविष्य का वर्णन किया गया है ब्रह्म रामायण के भविष्य प्रस्ताव में महर्षि याज्ञवल्क जी महाराज और महर्षि भरद्वाज मुनि के कथा प्रसंग में संवाद में इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई है याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को भविष्यवाणी की है किस ग्रंथ में ब्रह्म रामायण में ब्रह्म रामायण का शास्त्रीय श्लोक है सर्वलोकोपकाराय प्रेरित हरिणामुदा वाल्मीकिस्तुलसीदास सदरूपेण भविष्य बृहद ब्रह्म रामायण के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या अठहत्तर का ये अठहत्तरवा श्लोक है संपूर्ण लोकों के उपकार के लिए भगवान श्री रघुनाथ जी की नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदासी के रूप में प्रकट होंगे और भाषा काव्यम मानसाख्यम रायण मनुत्तम कश्यति जना चना यलौ शीघ्र फलप्रद भाषा में श्रीमद रामचरित मानस नामक अनुत्तम मने सर्वोत्तम काव्य की रचना करेंगे इसमें आवाज आएगी गंगा और कलऊ शीघ्र फलप्रदाह यह एक विशेष बात है शास्त्री जी कलऊ शीघ्र फलप्रदाह प्रदाह रामायण के उन्यासीवें श्लोक में ये बात कही है कलऊ शीघ्र फलप्रदाह फलक शीघ्रलक कलयुग में श्री राम से आज भी रामचरित मानस के पाठ से मूल पारायण से और विविध चौपाइयों का संपुट लगा करके आज भी आस्तिक हिंदू समाज में बहुसंख्यक लोगों के मनोरथों की पूर्ति केवल और केवल रामचरित मानस के पाठ से हुए आपको सुनने में थोड़ा सा वैसा लग सकता है और हम कोई शास्त्रीय आर्ष ग्रंथों के अनुष्ठान का निषेध नहीं कर रहे हैं पर हम निवेदन कर रहे हैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि जो आर्ष ग्रंथ प्रोक्त जो पौराणिक अनुष्ठान है उन अनुष्ठानों की मर्यादा का जैसा निर्वहन होना चाहिए वैसा निर्वहन कठिनाई से हो पाता है इसलिए फल प्राप्ति में कई बार संदेह भी होता है और कई बार तो उल्टा ही हो जाता है एक महानुभाव ने कनक धारा का अनुष्ठान किया कनक धारा स्त्रोत्र है आदिशंकर जी का स्वरणवृष्टि हुई थी एक दरिद्र ब्राह्मण के यहां शंकराचार्य जी कहते भिक्षा के लिए गए तो वो ब्राह्मणी रोने लगी कि एक यति दंड लेकर भिक्षा के लिए आए और हम इतने दरिद्र हैं निर्धन हैं कि हमारे घर में कई दिनों से अन्न का एक कण नहीं है हम क्या दें तो कुछ आंवले के फल उनके पति देव लाए थे वे भी सूख गए थे एक एक आंवला खा के वो लोग जल पी रहे थे कुछ सूखे आंवले उन्होंने रोते हुए ब्राह्मणी ने उनके भिक्षा पात्र में डाले कहा महाराज हमारे पास इतना ही है इससे अधिक कुछ नहीं है शंकराचार्य भगवान द्रवित हो गए और उन्होंने भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयती भ्रंगांग दुकुलाभरणम तमाल अंगीकृताखिलभूतिरपांग लीला मांगल्यस्त मम मंगल देवता मुग्धा मुहुर्दधती वदने मु प्रेम कृपा प्रणिहिता गतागता मलादृशोधु महोत्पले मे सामे दिश दिशतु सागर संभवाया इत्यादि प्रकार से मानन्दहेतु सकार सेश्वामरेन्द्रपद विभ्रम दानदनंदेतुरधरुष निशीदे क्षणवीक्षणारधम मंद उधारा द्रविणुधारा मस्चन विहंग शशु विषणे दुष्कर्म धर्म मपनीय चिराय दूरम नारायण ना प्रणयनी नैना बुवाहा अद्भुत है शंकराचार्य भगवान के स्रोत्रों तो क्या कहना भगवान शंकराचार्य ने भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना की लक्ष्मी जी प्रगट वही और स्वर्ण के आंवलकों की सोने के आंवला उस ब्राह्मण के घर में बरसे परिपूरित हो गया उसकी दरिद्रता का कई पीढ़ियों तक के लिए नाश हो गया ब्राह्मण की दरिद्रता का तो बड़ा प्रभावी स्तोत्र है शंकराचार्य कृत श्री कनक धारा एक महान भाव ने हमसे पूछा कि अनुष्ठान करें कनक धारा कहन की करो वो तो करने लगे अनुष्ठान हुआ एक दो ब्राह्मण भी अनुष्ठान में बिठाए तो कनक धारा तो बरसी नहीं स्वर्णवृष्टि तो हुई नहीं उसी अनुष्ठान की पूर्ति में एक कार्य में वो सब लोग गए कुछ भूमि का कार्य था तो वो जो लोग कब्जा किए हुए थे उन्होंने पत्थर बरसाए, गाली और पत्थर तो जितने बिचारे अनुष्ठान में बैठे थे लंबे वो सब के सब 21 दिन का अनुष्ठान था शायद किसी का माथा फूट गया किसी के कंधे में किसी के पीठ में चोट लगी बोले महाराज कनक धारा तो नहीं हुई पाषाण धारा जरूर ऊपर से पत्थर जरूर बरसे स्वर्णवृष्टि तो नहीं हुई पत्थर बरसे पत्थर पड़े ऊपर से गाली और पत्थर दोनों पड़े इसमें कनक धारा का दोष है क्या जिस मर्यादा से जिस निष्ठा से उसका अनुष्ठान होना चाहिए था उस मर्यादा से नहीं कर पाए इसलिए कनक धारा की जगह पाषाण धारा बरस गई और गालियों की बौछार हो गई ऐसा हो जाता है पर श्री रामचरितमानस में बहुत अधिक विधि का आग्रह न होने के कारण ये तो सावर मंत्र के समान है अनमिल आखर अर्थन जाकू प्रकट प्रभाव महेश प्रताप हो ये सावर मंत्र के समान है जिसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता तत्काल प्रभाव होता है मानस की प्रत्येक चौपाई सावर मंत्र के समान है ये स्वयं सिद्ध अनुष्ठान है इसलिए करोड़ों लोगों के मनोरथों की कामनाओं की पूर्ति केवल रामचरितमानस के, के अनुष्ठान से हो रही है आज भी इसलिए भैया ताली मत बजाओ पहले मना किया ताली बजाना फिर क्यों बजाते तुम लोग इसलिए करश्यति जनाना चलऊ शीघ्र फलप्रदा कलयुग में रामचीर्त मानस शीघ्र फलप्रद है हमारे भारतवर्ष के एक भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे परम पूज्य फतेहपुर वाले सरकार जिनको जय जय सरकार कहा जाता जय जय सरकार हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था भगवान का साक्षात्कार हुआ था जय सरकार के शताब्दी महोत्सव में दास को कथा कहने का अवसर मिला उन महापुरुष के तीन नाम से गुरु जी के द्वारा नाम तो रखा गया था श्री अजब दास जी अजबदास जी अजब रामदास जी नाम था पर अजदास जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे और दूसरा एक नाम रख दिया था शंकराचार्य जी ने उनका शंकराचार्य जी पधारे संभवतः स्वामी श्री निरंजनदेव तीर्थ जी महाराज थे तो उन्होंने बुलाया जय सरकार ने और वहां वो पहुंचे तो इतने विनम्र थे जय जय सरकार कि बड़ों बड़ों के सामने ज्यादा बोलते नहीं हां ना बस हां और ना दो ही अक्षर बोलते थे हाँ ना तो शंकराचार्य जी बोले अरे महाराज आप तो हानाजी महाराज हो हां और ना के अलावा कुछ बोलना ही नहीं जानते एक नाम उनका हानाजी पड़ गया और बार बार कहते थे जय जय जय जय जय जय तो उनका नाम जय जय सरकार पड़ गया उनके लिखे हुए ग्रंथ भी हैं और उनके ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे वे अभी उनके शिष्य छोटे सरकार उनके स्थान को अलंकृत कर रहे हैं बड़े गुरुनिष्ठ हैं और उनकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं काव्य रचनाएं जय जय सरकार की उन्होंने जीवन भर मानस यज्ञ कराए क्या कराए रामचरितमानस की चौपाइयों से यज्ञ कराए उस समय बड़े बड़े पंडितों ने उनका विरोध भी किया लेकिन सफल अनुष्ठान मानस यज्ञ के उन्होंने कराए और एक बार की घटना तो कितनी घटनाएं महाराज जी एक घटना तो ऐसी है जय जय प्रकार के जीवन की कि वह फतेहपुर में यज्ञ हो रहा था और यज्ञ हो रहा था अकाल था तो वर्षा के लिए ये जो हो रहा था वर्षा तो हो जाए तमाम लोग आए बोले महाराज आप यज्ञ कराते हैं वैसे अकाल पड़ गया लोगों के पास नहीं यज्ञ में खर्च हो जाता है एक उनमें मुसलमान था उसी गांव का उसने कहा महाराज ये सभी इन यज्ञों से इनसे भी कुछ होता है क्या कहा जरूर होता है तो उन्होंने कहा कि सुना है के जन्मे जै सर्प यज्ञ किया था तो सर्प आ करके गिरने लगे ऐसा तो कोई चमत्कार आप कोई हिंदू फकीर दिखाते नहीं है ऐसा कुछ समझ में आवे तो पता चले कि हाँ ये तुम्हारे रामचिर मानस से भी कुछ फल पूर्ति होती है तो उन्होंने पाठ शुरू करवाया और पूरे क्षेत्र में इल्ली का प्रकोप था इल्ली इली जानते हैं ना इली इल्ली का प्रकोप था और लोग हाहाकार करने आए थे महाराज पहले अकाल पड़ चुका भी थोड़ा पानी बरसा तो इल्ली आ गई और लोगों को खाने को नहीं रहेगा आपने रामचरितमानस का चौपाइयों से आहुति कराई और पूरे क्षेत्र की इल्ली यज्ञशाला के आसपास पास आकर के गिरी जैसे जन्मेजय सर्प यज्ञ में सारे ब्रह्मांड के सर्प आकर वहां गिरने लगे वहां यज्ञ कुंड में कोई नहीं गिरा लेकिन सारी भूमि करोड़ों करोड़ों इल्लियों से पट गई और सबने आकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया आज भी वहां के मुगल भी उनको साष्टांग प्रणाम श्रद्वापूर्वक करते हैं आज भी वहां प्रतिवर्ष मानस यज्ञ होता है तो कलऊ शीघ्र फल प्रदा कलयुग में रामचरित मानस का अनुष्ठान शीघ्र फल प्रदान करने वाला अनेक लोग उसका अनुभव करते हैं वशिष्ठ संहिता का भी यही श्लोक है और भविष्य पुराण का पारायण दास ने किया है भविष्य पुराण में भी यही श्लोक आया है दोनों में पाठांतर भी नहीं है और अर्थांतर भी नहीं है आप लोगों को कंठस्थ होगा बाल्मी कि तुलसी दास कलऊ देवी भविष्यती रामचंद्र कथा साध्वी भाषा करिष्यति कलयुग में महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में प्रकट होकर के भाषा में श्री रामचरित्र की रचना करेंगे और नाभाजी ने तो स्पष्ट शब्दों में उनके छप्पे का आरंभ ही यहीं से किया कलिकुटिल जीव निस्तारित वाल्मी की तुलसी भयो कलयुग के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए महर्षि वाल्मीकि तुलसी राशि के रूप में प्रकट हुई और परम पूज्य श्री भक्तर वाले महाराज जी ने भी है नमन पाद पद्मो में बारंबार बाला तुलसी कलिकुटिल जीव नि तार संबत 1631 में चैत्र शुक्ला श्री रामनवमी मंगलवार के दिन मध्यान्ह अभिजीत मुहूर्त में इस ग्रंथराज का प्राकट्य हुआ ऐसा प्रसिद्ध है इसमें दो मते हैं एक मत परम श्रद्धे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने भी अपने रामायण के प्रवचन में लिखा उनके यहां से प्रकाशित प्रवचन ग्रंथ में है ये बात कि एक मत यह भी है कि आठ घंटे में संपूर्ण ग्रंथ लिखा गया कितने घंटे में इस बात को लोग सुनकर आज के लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे क्योंकि आठ घंटे में मूल पारायण संभव नहीं है भले ही आपको ग्रंथ कंठस्थ हो तो भी तो आठ घंटे में ग्रंथ का लेखन कैसे संभव हो सकता है आजकल के लोग उसमें विश्वास नहीं करेंगे इसको चमत्कार या झूठी कपुल कल्पित बात मना बता करके इसमें अश्रद्धा करेंगे लेकिन हमारे रामानंद संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री गोकुल भवन वाले महाराज जी ने परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज ने इस पूरी घटना को ध्यान में दर्शन करके इसका आ, आ, इसको उन्होंने छंदोबद्ध रूप में लिखा है कि कैसे आठ घंटे में रामचरितमानस लिखी गई श्री ठाकुर जी ने चाहा तो तुलसी जयंती के अवसर पर हम पूज्य श्री गोकुल भरवाले महाराज जी की उन पंक्तियों को उद्धृत करते हुए और हम उस प्रसंग को स्पष्ट करेंगे उसी समय स्पष्ट करेंगे तब तक आप लोगों के मन में भी तो प्रतीक्षा और जिज्ञासा रहनी चाहिए ना अभी बता देंगे तो जिज्ञासा शांत हो जाएगी इसलिए उसी समय हम ग्रंथ को प्रमाण सहित उद्धृत करेंगे दूसरा मत विचारकों का ये है कि दो, दो वर्ष सात महीना और छब्बीस दिन में संबत सोलह सौ सो तैतीस अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी मंगलवार को श्री सीताराम विवाह महोत्सव के दिन रामचरितमानस ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई ये दूसरा मत अधिक प्रचलित है और इसी को लोग अधिक मान्यता भी देते हैं क्योंकि पहले मत को स्वीकार करने में कि उसी दिन रामचरितमानस का प्राकृत्य आद्योपात ग्रंथ रत्न का हो गया इस बात को स्वीकार करने के लिए अत्यंत श्रद्धा युक्त अंतकरण आवश्यक है थोड़ी भी न्यूनता होगी तो तुरंत प्रश्न खड़े उठ, उठ खड़े होंगे लेकिन अब देखिए शास्त्री जी सेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंती यूरया भगवान ने कितने दिन ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाया अग्निमीड़े पुरोहितम से शुरू किया कि खेत तोर्जेवा से शुरू किया कि गणान गणपति गुम से शुरू किया का कितने दिन पढ़ाया पढ़ाया एक शब्द भी बोले भगवान ने संकल्प किया वेद उनके भीतर प्रकट हो गया तो जैसे वेद अवतरित हुआ ब्रह्मा जी के अंतकरण में ऐसे ही भगवान के अनुग्रह से रामचरितमानस गोस्वामी जी के अंतकरण में अवतरित हुआ दिव्य लेखनी दिव्य स्याही दिव्य पत्थक वहां उपस्थित हुए गणेश जी और भगवती सरस्वती ने लेखन किया तो गोस्वामी जी ने समाधि में स्थित होकर के बोला और इन दिव्य भगवती बाग देवता सरस्वती ने गणपति ने समाधिस्ट होकर ही इसको लिखा और एक साथ पांच प्रति तैयार हुई कहाँ कहाँ प्रतियां गई इस सबका विवरण उस प्रसंग में किया गया तो इसके लिए बहुत अधिक श्रद्धा की आवश्यकता है श्रद्धा होगी तो आपको कहीं कोई शंका संदेह नहीं होगा आप उसको बड़ी सहजता सरलता से स्वीकार कर सकेंगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय इसलिए बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जब का कली समुद्र बूरत लख प्रगतियों सप्तहा एक एक जहाज ऐसा है महाराज जी एक, एक जहाज ऐसा है कि उस जहाज में अनंत कोट ब्रह्मांडों के मुमुख जीव भी एक साथ बैठ करके भवसागर से सहजता से पार दुनिया का बड़े से बड़ा जहाज उसकी भी एक सीमा है ना इतने लोग उसमें बैठ सकेंगे दस हजार बैठ सकेंगे एक लाख बैठ सकेंगे एक करोड़ बैठ सकेंगे लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सभी मुमुक्षु जीव एक साथ किसी एक जहाज में बैठकर एक साथ पार उतर सकते हैं ये अपूर्व सात जहाज इस कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के सात कांडों के रूप में सात जहाज मानो प्रस्तुत कर दिए इसका मतलब संपूर्ण रामचरित मानस नहीं रामचरित मानस के किसी एक कांड का आश्रय आप ले लीजिए तो आप भवसागर से पार उतर जाएंगे इसमें संदेह नहीं और दास के मन में तो ये भाव आता है कि कांड नहीं मानसी की एक एक चौपाई मानसी की एक एक पंक्ति भवसागर से पार उतरने के जहाज के समाने एक चौपाई का अस्त्र सारा संसार ले ले तो भी भवसागर से पार उतर जाएगा एक एक चौपाई जीव को भवसागर से पार उतारने में समर्थ है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय चरित रघुनाथस्य से शतकोटिप्रवितरम एक अक्षर पुंसा महातनाशन ऐसी श्री गोस्वामी जी की दिव्य महिमा है अब हम बृहद ब्रह्म रामायण प्रोक्त श्रीमद् रामचरित मानस के महात्म्य का स्मरण कर रहे हैं महाकाल संहिता में इसके पाठ की विधि है शास्त्री जी महाकाल संहिता में इसके पाठ की विधि का भी वर्णन किया गया है महाकाल संहिता के अंतर्गत रामायण श्रवण विधि उसमें चौपाइयों का दोहों का भी संकेत किया गया है ऐसा अद्भुत है और अंगन्यास करन्यास से सुंदरकांड के पाठ की स्वतंत्र विधि का भी वर्णन किया गया है और इसके बाद जो विशेष बात है महात्म्य की उसका हम वर्णन कर रहे हैं धनुर्वाण धरम रामम के बृहद ब्रह्म रामायण का रामचरित के महत्व का मंगलाचरण धनुर्वाण धरम रामम क्रीडंत सरयू तटे ब्रह्मांड को कोटि करता वंदे राजेन्द्र वालकम कोटि कोटि ब्रह्ंडों की रचना करने वाले राजेंद्र कुमार भगवान श्री राम जो धनुर्वान धारण करने वाले हैं सरयू तट पर श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं उन श्री राम जी की वंदना हम करते हैं महर्षि भरद्वाज जी ने पूछा है कि भगवान अब आगे चलकर भयंकर कलयुग आएगा और उस समय लोगों की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से पाप नहीं हो जाएगी और उस समय उन जीवों का कल्याण कैसे होगा आप कोई साधन बताइए घोरे कलयुगे ब्रह्म जनानाम पापकर्मणाम मनस्थि विहीनाकृति कथ हम भवे उनका उद्धार कैसे हो वर्णितम वर्णित नारद प्रा गमलोकम गति हे भगवं आपने नित्य साकेत पुरी दासरथी श्री राम जी की पुरी अयोध्या की आपने महिमा का वर्णन किया और महर्षि वाल्मीकि को नारजी ने सबसे पहले राम श्रीमद् रामायण सुनाया और उसमें श्री नारद जी ने वाल्मीकि जी को कहा दस वर्ष सहस्त्राणी दस वर्ष शतांक रामो राज्य मुका ब्रह्म हो कम ये मूल रामायण में नारद जी ने कहा मैंने ग्यारह हजार वर्ष करके तो राम जी अपने नित्यधान चले ले जाएंगे तो भगवान यहां हमारे मन में ये शंका उत्पन्न हो रही है और उसका समाधान आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप श्री राम तत्व को भली भांति जानते हैं हे भगवान भगवान श्री राम का आविर्भाव चौबीसवीं चतुर्युगी के त्रेता के अंत में भगवान व्यास ने महाभारत में अग्नि पुराण में ब्रह्मांड पुराण में और अनेक स्थलों पर जहां जहां तक हमने पढ़ा है वहां २४वीं चतुर्वी के त्रेता में राम अवतार कहा था अट्ठाईसवीं चतुर्वी के द्वापरांत में श्री कृष्ण अवतार होगा और उसके बाद फिर भगवान श्रीकृष्ण जब अपनी लीला का स्वरण करके और अपने नित्य गोलोक में विराजमान हो जाएंगे तो तद दिनाक कलियातक सर्व साधन बाधक संपूर्ण साधनों को बाधित करने वाला कलयुग उसी दिन से धरती पर आ जाए जिस दिन भगवान ने अपने लीला का संवरण किया उसी दिन से कलयुग का यहाँ साम्राज्य हो गया तो भगवान उस कराल कलिकाल में कलिमल ग्रसित जीव श्री राम जी को कैसे प्रसन्न करेंगे क्योंकि उनमें श्री वृंदावन विहारी लाल उस समय देवभाषा संस्कृत का विलोप जैसा होने लग जाएगा मेलेों का आतंक बढ़ जाएगा मेक्ष ग्रंथ और मलच्छों की भाषा ही अधिक प्रचलित हो जाएगी तो, तो अत्यंत गुरु गंभीर वेदों के अत्यंत द्रूह तात्पर्य को और वेदों के व्याख्यान को सरलता पूर्वक जिन महर्षि व्यासी ने किया है उनके पुराणों के इतिहास के आश्रय के बिना लोग कैसे जान पाएंगे जब संस्कृत भाषा का ही बोध नहीं है तो वेद और वेद व्याख्यान भूत इतिहास पुराण को वो कैसे समझ पाएंगे हमारे श्रीधाम वृंदावन में भागवत जी का प्रचार प्रसार जिनके द्वारा हो रहा है ऐसे हमारे ज्येष्ठ सतीर्थ परम श्रद्धे पूज्य श्री आचार्य नेत्रपाल गुरुजी बैठे हैं बड़े विनम्र हैं वृंदावन में बाढ़ आई हुई है तीन महीने में भागवत वक्ता बनो छह महीने में बनो सात महीने में बनो और उसकी फीस भी निश्चित है, है? कितनी कितनी फीस है हमें पता नहीं लेकिन उसकी फीस भी निश्चित है कि इतनी दक्षिणा दे दो बस तुमको तीन महीने में भागवत वक्ता बनी पर आचार्य श्री नेत्रपाल जी ने गुरुजनों के चरणों में बैठकर पढ़ा है गुरुवक्त व्याकरण भी पढ़ा साहित्य भी पढ़ा और पूज्य गुरुजी जी चतुर्वेदी गुरु जी के सबसे प्रिय छात्रों में रहे हैं आप हम भी पढ़ते थे आप भी पढ़ते थे आपसे ही हम पूछ रहे हैं कि भाषा के बोध और भाषा में प्रवेश के बिना जीवन भर भी कोई भागवत की आवृत्ति लगावे तो क्या भागवत जी कितनी समझ में आएगी हमने एक घटना सुनी है हमारे वृंदावन की विभूति परम पूज्य गुरुदेव प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी दोनों ही गुरु जी सेवा पुंज्य में थे धर्मसंघ वाले गुरु जी और भागवत जी वाले जी दोनों ही सेवा पुण्य में एक छोर पे धर्मसंग वाले तो दूसरे छोर पे भागवत जी वाले गुरु जी तो पूज्य श्री गुरु जी ने स्वयं हमको बताया ये बताई ये बात श्री रामनु गुरु जी कि व्याकरण तो हम पढ़े थे लव सिद्धांत पढ़े थे और उसके बाद हम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के निकट गए कि हमको भागवत जी आप लगाए आप पढ़ाइए भागवत भाग तो स्वामी जी बोले कि व्याकरण पढ़ पढ़े हो लघु न बोले लघु सिद्धांत से काम नहीं चलेगा वो तो बहुत सामान्य ग्रंथ है कम से कम वैयाकरण सिद्धांत कौम भी पढ़ लो तो गुरु जी कहते हमने पूरी वैयाकरण सिद्धांत कौम लगाई फिर कुछ न्याय थोड़ा पढ़ा थोड़ा वेदांत भी पढ़ा और उसके बाद स्वामी जी ने हमको भागवती पढ़ी इससे स्पष्ट हो गया के भागवत पढ़ने की ये पात्रता है आज का ज्ञान ऐसा है कि जन्माध्यस् को लोग भी जन्मानधस् कह देते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं और हमारे परम पूज श्री गोपीनाथ बाले गुरु जी परम पूज्य श्री प्रातस्मरण श्री गिरिराजी गुरु जी वो कहते हैं कि एक वक्ता महान भाव हमारे पास आए और बोले कि गुरुजी मंगलाचरण को एक श्लोक हम पे आवे और कथा तो मैंने निरी कथा बांच डाली पर एक बात है एक मंगलाचरण के श्लोक में एक जगह संख्या है शंका को संख्या बोल रहे थे संख्या है तो बोले क्या संख्या है बोले कस्तूरी तिलकम लला टपटले लला के माथे पे कस्तूरी को तिलक है यहां तक तो बात समझ में आ गई टपटले को अर्थ कहा है वो तो ललाट पटले ये नहीं समझ पा रहे थे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले ललाट पटल पर माने भाल पर कस्तूरी का तिलक सीधा सीधा अर्थ है पर उन्होंने अर्थ लगाया कस्तूरी तिलकम लला माने लाला के माथे पे कस्तूरी को टीको है और टपटले कहा चीज है टपटले को कहा तो कहते हम तो बहुत हंसे बोले भैया ललाट टपटले नहीं ललाट पटले ये स्थिति हो गई है तो ऐसी स्थिति में लोगों को धर्मशास्त्र का बोध कैसे होगा सदाचार का बोध कैसे होगा सनातन धर्म के सिद्धांतों का बोध कैसे होगा और जब सिद्धांतों का बोध नहीं होगा वे भगवान की भक्ति ही नहीं कर पाएंगे शास्त्रीय पद्धति से भगवान की उपासना नहीं कर पाएंगे तो उन जीवों का कल्याण कैसे होगा ये प्रश्न महर्षि भरद्वाज जी ने महर्षि याज्ञवल कृषि से पूछा किसके लिए हम लोगों के लिए पूछा कि जब 28वीं चतुर्दी का कलयुग आएगा तो उस समय संस्कृत ज्ञान का तो लोप हो जाएगा और भाषाएं अनेक अने प्रकार की प्रचलित हो जाएंगी तब जीवों का कल्याण कैसे होगा बिना धर्म के रहस्य को समझे बिना धर्माचरण के बिना जीवों का कल्याण कैसे होगा उस समय महर्षि याज्ञवल्क जी ने बृहद ब्रह्म रामायण में यह बात कही है वाल्मीकि किस तुलसी दासो भविष्य कलौ युगे शिवेनात्र ग्रंथ पार्वती प्रतिबोधित भगवान शिव ने पार्वती जी को का प्रतिबोधन करने के लिए कि राम रामचरित मानस संस्कृत में पार्वती जी को सुनाया की देवताओं की भाषा संस्कृत है और श्री तुलसीदास जी ने भी सर्वप्रथम इसकी रचना संस्कृत में ही आरंभ की दिन में संस्कृत में लिखते और रात्रि में भगवान भोले बाबा उनके लिखे हुए ग्रंथ की चोरी कर लेते हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कोई दोष मत देना कि ये चोर हैं सब चोरी करते हैं हाँ भोले बाबा बताओ कुछ सुना अपने चोरी करो ग्रंथ की चोरी भोले बाबा कर लेते रात को चोर चुरा ले जाते और आप समझ सकते हैं कि कोई विद्वान कोई कवि कोई काव्य लिखे और उसके लिखे हुए की चोरी हो जाए तो उसको कितनी पीड़ा हो सकती है इसका तो कोई विद्वान कभी हृदय ही उसका अनुभव कर सकता है उसका कारण यह है कि एक बार में जो प्रवाह चला है काव्य का दूसरी बार में अन्यथा होगा वो नहीं होगा जो पहली बार चला वो नहीं हो सकता ये प्रवचन की भी ऐसी बात है प्रवचन में भी एक ही ग्रंथ का प्रवचन हर बार कुछ न कुछ नवीनता लेकर के होता है हम भी चाहें कि हम जो प्रवचन कर रहे हैं इसको हम दोहरा दें तो हम दोहरा नहीं सकते इसीलिए एक बात हमें बहुत अच्छी लगी थी पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की महाराज जी ने कहा हम लोग सावधान नहीं रह पाए नहीं तो पंडित जी ने जीवन भर भक्तमाल पढ़ाई क्या परम पूज्य पंडित सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने महाराज जी कहते थे जीवन भर भक्तमाल पढ़ाई न जाने कितनी भागवत की कथा कहीं कितनी भक्तमाल की कथा कहीं लेकिन यंत्र में हम लोग उसको सुरक्षित नहीं कर सके पंडित जी ने पूरा ग्रंथ पढ़ाया और कहीं यंत्र में सुरक्षित होता तो कितना उपकार होता लोगों का लेकिन नहीं हो पाया इसीलिए किसी भी महापुरुष की प्रत्येक वाणी का संग्रह होना चाहिए पता नहीं कब कौन सी बात भगवान की प्रेरणा से अंतकरण से निकले तो गोस्वामी जी बड़े दुखी हो गए तब भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा गोस्वामी जी आप संस्कृत में तो केवल मंगलाचरण लिखिए बाकी आप भाषा में ही लिखिए क्योंकि भाषा ही लोगों का उपकार होगा करोली वाले पंडित जी करोली वाले पंडित जी परम पूज्य पंडित श्री गंगा दत्त जी ब्यास जिन्होंने भागवतायन नामक ग्रंथ लिखा अपूर्व ग्रंथ लिखा तो पंडित जी महाराज कहते थे कि पढ़ाने वाले गुरुजी जी थे गुरु जी ने शिष्यों से कहा कि देखो अब संस्कृत का अभ्यास तुमको कराएंगे, अब तुम लोग जो है संस्कृत में ही बोला करो हिंदी मत बोला करो तो कहा ठीक है गुरुजी जो आ गया अब जंगल में समिधा नयन के लिए गुरुजी जी शिष्यों को लेकर गए थे एक अंधेरा सा कुआं था झाड़ झंकार थे वो मुड़गेरी उसकी बनी हुई नहीं थी गुरुजी आगे बढ़ गए और कुए में गिर गए अब किसी ब्रह्मचारी को कुआ में गिर के गुरु को उतर के गुरु को बचावे उठा निकाल के लामे ऐसी किसी का सामर्थ्य था नहीं तो वो ब्रह्मचारी जोर जोर से आवाज लगाने लगा भोगो पांथा श्रूयंताम श्रूयंताम गुरुहु कूपे निष्पतिता है अरे राहगीरोनो सुनो सुनो हमारे गुरुजी कुआं में गिर गए हैं उनको बाहर निकालिए अब बिचारे गांवड़े के लोग वहां से जंगल से जा रहे थे वो क्या समझें कि ये क्या बकरा उन्होंने समझा नहीं वो चले गए तो शिष्य ने फिर संस्कृत में कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं गुरुजी, जी तो अरण्य रोदन सिद्ध हो रहा है कोई भी पांस कोई भी राहगीर दया करके आपको निकालता नहीं है लोग ऐसी सुन के आगे बढ़ जाते हैं तो गुरु गुरुजी चिल्लाए जोर से भाषा भसक क्या कहा गुरुजी ने भाषा भसक जो संस्कृत बोल रहा है ना तो भसक ले और संस्कृत से उद्धार नहीं होगा उद्धार तो जो बोलचाल की भाषा है उससे होगा बोलो वृंदावन बिहारी संस्कृत से भी उद्धार होता है सब ग्रंथ संस्कृत में ही हैं लेकिन कहने का आशा यहां ये है कि आम जन सामान्य के लिए तो उनकी भाषा ही अधिक उपयोगी ये हमारे कहने का प्रयोग संस्कृत की महिमा का अपलाप नहीं करें। राम राम कभी स्वप्न में भी हम नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। संस्कृत तो संस्कृत है और हमारी मूल भाषा है हमको आनी ही चाहिए लेकिन आप विचार करो जैसे तमाम ग्रंथ संस्कृत में है ऐसे ही रामचरित भी तुलसीदास ने संस्कृत में ही लिखा होता तो आज सारे विश्व का जो उपकार रामचरितमानस के माध्यम से हो रहा है वह उपकार क्या संसार का हो पाता भाषा के कारण यह उपकार हो रहा है इसलिए महर्षि याज्ञवल्कि जी ने कहा राम भक्ति प्रवाहाथम भाषा काव्यम करिष्यति, रामायण मानसाख्यम सत्य शंकाम निवार श्री राम भक्ति रस को प्रवाहित करने के लिए श्री रामचरित मानस नाम वाले भाषा ग्रंथ का प्रणयन श्री तुलसीदास करेंगे और वह ग्रंथ सबके शंकाओं को निर्मूल कर देगा राम जी परिपूर्ण पर परमात्मा है इस भाव की प्रतिष्ठा सबके भीतर कर देगा अब क्या क्या तुलसीदासी महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर क्या क्या लिखेंगे वो सूची भी याज्ञवल्क जी ने और भरद्वाज जी को बताइए राम मानस ही नहीं करती रामस् नखोत सब मनोहरम ध्यान से सुनो कर रामस्य नखोत सब मनोहरम विराग दीपनी नाम बरवाच सुमंगलम गोस्वामी जी श्री रामलला नहचू का भी प्रणयन करेंगे नहचू जानते ना नहीं जानते नहचू यदि नहचू की विधि का ठीक से दर्शन करना हो तो बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पधारिए, वहाँ विवाह मंडप में जाने के पहले श्री रघुनाथ जी के नहचू होता है नवनिया वो श्री रघुनाथ जी के नख का करतन करती है तो नख छेदन विधि गोस्वामी जी को इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ लिखा श्री रामलला नेहचू नख काटरी नवनिया तो रामलला नेहचू लिखा वैराग्य संदीपनी लिखी वरवे रामायण लिखा और श्री जानकी मंगल श्री पार्वती मंगल लिखा पार्वती जानकी नामना रामाज्ञा भक्ति वर्धनी रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी बरवे रामायण रामलला नेहचू वैराग्य संदीपनी, नी वरवे रामायण पार्वती मंगल जानकी मंगल और रामाजा प्रश्न लिखा दोहावलीम कविताख्याम राम गीतम कथानकम कृष्ण गीतम मान संच पत्रिम विनय संज्ञ काम दोहावली कवितावली और गीतावली और कृष्ण गीतावली और पत्रिम विनय संगीताम संज्ञका विनय पत्रिका ये बारह ग्रंथों के नाम श्री याज्ञवल्क ने गिनाए हैं कि भविष्य में तुलसीदास के द्वारा बारह ग्रंथ लिखे जाएंगे ये बारह ग्रंथ कैसे हैं? पुरे सुखदम सर्व जीवाम संसार तिमिरापम रामधाम धाम प्रदम भव्यम मंगला सुमंगलम ये सब जीवों को सुख देने वाले हैं, संसार के अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले हैं राम जी के धाम को प्रदान करने वाले हैं और मंगलों को भी मंगल देने वाले हैं सुमंगलम इतना ही नहीं ये श्लोक तो आगे का श्लोक तो लिखने के योग्य है बृहद राय सांस्कृत मानस महात्मिका समस्त मंत्रास्त्र यंत्र मंत्र प्रविस्तर स्थापयास गोस्वामी पत्री विनय मध्यता याजवल्क जी कह रहे हैं सभी मंत्र यंत्र और तंत्र शास्त्र को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में स्थापित किया है अद्भुत है विनय पत्रिका के जो दंडक हैं वो अपने आप में अद्भुत है सर्व मंत्रमयम काव्यम गोस्वामी जी का संपूर्ण काव्य मंत्रमय सर्व मंत्रमयम काव्यम साधका नाम सुसिदिदम सत्यम सत्यम मुनिश्रेस्त सत्य सिद्धि प्रदम कलौ ये सत्य है सत्य है भरद्वाज ये कलियुग में शीघ्र सिद्धि को प्रदान करने वाला है कुल रामायण कितने हैं वैसे तो सतकोटि प्रस्तर में पर यहाँ महर्षि याज्ञवल कह रहे हैं दशोन दश साहस्रम श्रीमद रामायणम मुने संख्या विरहितम चान्यत सर्व काव्यम करीष्य मने दस हजार दस कम दस हजार अर्थात नौ हजार नौ सौ नब्बे नौ हजार नौ सौ नब्बे रामायण जी की संख्या है और ये संपूर्ण नौ हजार नौ सौ नब्बे रामायण का सार सर्वस्व रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी जी प्रकट कर, दें। कर देंगे इतने रामायणों के भावों को गोस्वामी जी भाषा ग्रंथ में निबद्ध कर देंगे यद्यद भाषा कृतम काव्यम रामचरित्र भाषा रामायण से वह है। पठनाज हैं कहते हैं जो जो भाषा काव्य हैं जो राम जी के चरित्र से युक्त हैं उनके भी पठन से वही लाभ होता है जो सद्या पवित्र कर देने वाले हैं पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कराने वाले हैं इसलिए अत्यंत आदरपूर्वक श्री रामचरितमानस का श्रवण करना चाहिए और एक विशेष बात लिखिए, श्री रामचरितमानस मानस के महात्मा कि कई बार अनुष्ठानों में गुरु शुक्र के अस्त का विचार किया जाता है कि गुरु जी अस्त हो गए शुक्र जी शुक्र ग्रह अस्त हो गए उदित तो हो जाएं, फिर वो वृद्ध तो नहीं है बाल तो नहीं है क्षीण तो नहीं हो रहे हैं ये सब विचार ज्योतिषी लोग करते हैं लेकिन यहाँ महर्षि याज्ञवल्क कह रहे हैं कि रामचरितमानस ऐसा अपूर्व ग्रंथ है इसमें शुक्रोदय और गुरु उदय का विचार नहीं करना है गुरु अस्त हो गए हैं शुक्र अस्त हो गए इसका भी विचार करना नहीं है ये तो जैसे सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा ठीक इसी प्रकार से ये सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद रामायण ही कथा ये रामायण की कथा सदा सेव्या है इसमें किसी गुरु शुक्र अस्तादी का विचार नहीं है नौ दिन तक करना चाहिए किस महीने में करना चाहिए नियम पूर्वक तो महर्षि याग्वल्क कहते हैं वैशाख अगहन और श्रावण ये तीन महीना ज्यादा श्रेष्ठ है नवान्ना खलुसरो तव्यम रामायण कथा मृतम अथवा माधवे विप्र मार्ग शीर्षे श्रावणे माधवे का वैशाख महीना और मार्ग माने अगहन और श्रावण इसमें कौन सा महीना चल रहा है अब केवल नौ दिन की अग, का अवसर हम लोगों को नहीं मिल रहा है हम लोगों को तो तीन महीने का अवसर राम कथा श्रवण का तीन महीने का अवसर हम लोगों को भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा है आश्विन के महीना में फाल्गुन के मास में भी इसका महत्व है विशेष शुक्ल पक्ष में विशेष मास में और, और महाराज जी कुछ बात ऐसी लिखी है कि उसको सुनकर के आप लोगों को कुछ ऐसा भी मन में आ सकता है की दक्षिणा वाली बात इसमें क्यों लिखी है लेकिन पुराने ग्रंथों में किस कृत्य की क्या दक्षिणा होनी चाहिए ऐसा भी कर्मकांड के ग्रंथों में वर्णित है आचार्य की दक्षिणा क्या ब्रह्मा की होता की उद्गाता की ऋतु की क्या दक्षिणा व्यास की क्या दक्षिणा ये सब दक्षिणा निश्चित है तो दक्षिणा भी लिखी भई है लेकिन यहाँ जो दक्षिणा लिखी है वो दक्षिणा हम आज बोल देंगे तो जो दक्षिणा वाले व्यास हैं उनको बड़ा घाटा हो जाएगा अब तो लाखों लाख रुपए लोग तय करके कथा कहने के लिए जाते हैं और इसमें तो लिखा है कि वक्ता को 200 रुपया दक्षिणा देना चाहिए क्या हाँ दो सौ रुपया दक्षिणा देनी चाहिए लेकिन इसमें भी आप लोगों को हंसने की जरूरत नहीं है भैया जिस जमाने में उन्होंने याग्ञवल्क जी ने कहा भरतवाजी को उसमें स्वर्ण मुद्रा चलती थी तो 200 सो सोने के सिक्का देना चाहिए अब आज के हिसाब से 200 सो सोने के सिक्का की का हिसाब लगाओ क्या एक सिक्का कितने का आता है हमको तो पता नहीं कितने का आता है दस बीस का तो आता होगा कितने का का अरे आश्चर्य ये बोल रहे हैं इनकी बात प्रमाण है भाई 60,000 हजार का बताने एक सिक्का सोने का आता है रावत जी बोले कम से कम अच्छा अच्छा सोना साठ का एक सिक्का तो वर्तमान मुद्रा में दो सौ की 200 सौ स्वर्ण मुद्रा की क्या कीमत हुई है? क्या भाई देखो झूठी गड़त हो तो ये जाने हम गणित पढ़े नहीं है ये लोग लगा रहे हैं कितना कितना हुआ एक करोड़ बीस लाख इतनी दक्षिणा तो कोई नहीं ले रहा भारत और पूज्य श्री मुरारी बापू जी तो ऐसे वक्ता हैं इस देश के श्री रामचरितमानस के कि जो तुलसी दल भी नहीं लेते व्यासपीठ से कि तुलसी दल भी उठाकर ले लें पुष्पमाला भी नहीं पहनते पुष्प भी गिने चुने पुष्प चढ़ाते हैं और जैसे खाली हाथ वे आते हैं ऐसे ही खाली हाथ हाथवे जाते हैं एक बात उन्होंने कही थी बहुत अच्छी लगी हमको हमारी जेब में पैसा तो नहीं है पर दुनिया के बड़े बड़े पैसा वाले हमारी जेब में है बोलो वृंदावन बिहारी पैसा नहीं हमारी जेब में एक बात तो सही है पैसा वाले उनकी जेब में है तो ये कथा भी लिखी हुई है हाँ अरे यही बात सुन लो अभी हम थोड़े चूक गए बोलने में साल भर राम कथा सुने तो 200 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा साल भर व्यास को वर्णन करके एक साल के लिए कथा सुना दो तो 200 स्वर्ण मुद्रा वार्षिके द्विशतम दद्या त्रिंसत दद्ध्यात और एक महीने की कथा हो तो 30 रुपया दक्षिणा और नौ दिन की कथा हो तो नवान्च तथा विप्रो दद्या पंच विंशति पच्चीस रूपये दक्षिणा अन्यथा कृत यु नतस् फल भाग पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो तीन महीने की कथा है इसकी एक ही दक्षिणा है कि आप लोग ईमानदारी से कमर कस के भजन में लग जाए इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए आपको द्वारा इस दुख में संसार में ना आना पड़े ऐसा सुदृढ़ संकल्प लेकर आप भगवत भजन में लग जाइए क्यों गोस्वामी जी की घोषणा है बार मथे ग्रत होरु सिकता ते वरु तेल दिनोहरी भजन न भव तर यह सिद्धांत अपेल आप लग जाइए उसमें इसलिए हाँ कहते हैं कि जो श्रीमद रामायण की कथा की अवज्ञा करता है उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है इसलिए रामायण कथा की रामचरितमानस की भगवान की किसी भी कथा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए एक इतिहास भी सुनाया है इसमें की जगन्नाथपुरी का एक राजा था जो भगवत धर्म पालक था भागवत था वैष्णवों की सेवा में तत्पर था एक बार जन समुदाय से श्रीमद रामायण रामचरित मानस की बड़ाई उसने सुनी तो उसने एक शुद्ध वैष्णव वाचक को रामचरित मानस की कथा के लिए उसका वर्ण किया और जब वर्ण किया कर मतलब ये हो चुकी है घटना इसलिए हम कह रहे किया भरद्वाज जी तो यागवल्क जी तो कह रहे ऐसा होगा ऐसी घटना घटेगी भविष्य की घटना का वर्णन कर रहे हैं तो उसने कथा सुनी तो सही लेकिन वो संस्कृत के विद्वान थे पूरी के महाराज उन्हें हिंदी का ग्रंथ है और ठीक है अच्छा लिखा है कवि है उपेक्षा कर दी उस उपेक्षा और उपेक्षा ही नहीं की वो जो पवित्र ब्राह्मण देवता वैष्णव देवता थे उनको जैसे व्यास का पूजन और वस्त्र द्रव्य आदि ऐसी उनका सत्कार करना चाहिए वो सत्कार भी राजा ने नहीं किया इस दोष के कारण वह राजा वैष्णव होने के बाद भी मरने के बाद वो नरक को चले गए और जब नरक गए अभी देखो बड़ी सुंदर घटना है ये नरक को वो चले गए और वहां वो मन में सोचने लगे कि मैं तो भगवान जगन्नाथ का प्रथम सेवक हूँ झाड़ूदार हूँ और वैष्णव हूँ फिर हमारे हमको नरक जाना पड़ा ये मन में सोच रहे थे शोक से व्याकुल थे जैसे ही वह यमराज के सामने गए तो यमराज अत्यंत क्रोध से लाल लाल नेत्र करके बोले कि तुम परम वैष्णव हो भागवत हो इसमें संदेह नहीं है लेकिन एक महान संत की कृति को ये भाषा की कृति है ऐसा मानकर तुमने जो तिरस्कार किया है उस दोष से तुमको यहाँ आना पड़ा पात्मा पापात्मा महा मानी मिथ्यालापी विमूढ़ी रामायणम वेद समम मत्वा कुबुद्धि का ये वेद तुल्य श्री रामचरित मानस है इसको भाषा मान करके इस विमूढ़ात्मा ने और वैष्णव कथावाचक का आदर नहीं किया इसलिए इनको यहाँ आना पड़ा उन आचार्य का पूजन नहीं किया मीठे वचनों से उन्हें संतुष्ट नहीं किया इसलिए विष्णु धर्मरत होने पर भी इसको नरक आना पड़ा इसके किए गए जो शुभ कर्म है वो भस्म हो गए अब तो वो राजा बोले महाराज गलती हो गई अब हमको एक अवसर तो दीजिए फिर से बोलो भक्तवत्सल भगवान की अब हम श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो यमराज बोले चलो ठीक है आखिर वैष्णवों को एक होते ना क्या कहते हैं उसको किसी किसी को विशेष छूट मिलती है ना क्या कहते हैं उसको हैं विशेष कंसेशन विशेष छूट मिलती है ना किसी किसी तो को तो वैष्णवों को विशेष कंसेशन सब जगह है यमराज ने कहा देखो भाई है तो ये वैष्णव अब गलती हो गई तो हो गई बोले कोई बात नहीं अब नरक में नहीं रहना पायेगा तुम शरीर में फिर से चले जाओ और इस दोष का प्रायश्चित उसी शरीर से कर लो फिर से उनको यमलोक से धरती पर भेज दिया तो राजा का मृत शरीर पूरी में पड़ा था और लोग संस्कार की तैयारी कर रहे थे और उसी समय राजा के शरीर में प्राण लौट आए राजा जीवित हो गया बोलो भक्तवत् भगवान की जय अब उत्पन्न तो हो गया शरीर पुनः यहां आ गया और इसके बाद उसने विधि पूर्वक उसी वैष्णव वक्ता को ब्राह्मण को बुला करके प्रेम से श्रीमद् रामचरितमानस का श्रवण किया और श्रवण करके उनका पूजन किया प्रेम से दक्षिणा गोदान आदि करके उनको संतुष्ट किया तो पुनः जगन्नाथपुरी के महाराज फिर से अपना समय पूरा करके भगवान के नित्य धाम को पधारे बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की लेकिन यहाँ एक घटना और घटी घटना क्या घटी कि यमराज का वचन सुनकर राजा पूर्व शरीर में आया तो सही लेकिन वो मरामचरित मानसी के तिरस्कार से कुछ रोग होता है इस वचन को प्रमाणित करने के लिए उसके शरीर में कुछ रोग हो गया अब कुष्टलोग की निवृत्ति कैसे हो तब अत्यंत दुखी होकर के उसने रामायण का महात्म सुना और श्री तुलसीदास जी ने प्रकट होकर उसको दर्शन दिया राजा को और फिर आदर लगा करके रामायण की कथा सुन करके उन्होंने किया तो फिर से वह दिव्य रूप को प्राप्त हो गया इसमें लिखा है कि एक एक कांड के श्रवण से क्रमशः कुष्ठ की निवृत्ति होते होते जैसे ही सातों कांडों का श्रवण किया तो राजा संपूर्ण प्रकार के कुष्ठ से आ, मुक्त हो गया और मुक्त होकर के फिर भगवान के दिव्य धाम को गया। भगवान के नाम का उच्चारण करता हुआ और भगवान के दिव्य धाम को राजा चला गया बोलो भक्त भगवान की जय सबसे ग्रह ग्रह में और उसकी उसका प्रचार प्रसार हो गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की इस प्रकार से लिखा है कि ब्राह्मण बैष्णवों का भोजन करावे अच्छा है तो एक सौ आठ वैष्णव ब्राह्मणों का भोजन करावे और सामर्थ्य ना हो तो कम से कम दो ब्राह्मण दो वैष्णवों को भोजन अवश्य कराना चाहिए अब भैया सबको न्यो तो है वैसे तो श्री मलुकदास जी के दरबार में मलुक पीठ में बारह मास के लिए सब कहीं होता है लगभग 400-500 लोग तो नित्य प्रसाद यहाँ पाते ही कोई भी कहीं रहता हो किसी से पूछ नहीं किस मत पंथ के हो किस जाति के हो भगवत प्रसाद के समय दास मलुका यौ कहें सबके दाता वैसे भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी पर ये सत्संग में जितनी भीड़ है दुग्नी भीड़ रोज पंगत में दिखाई पड़ती चाहे हम रहें चाहे न रहें कम से कम तीन पंगत होती है दो तीन पंगत जगह उतनी ही लेकिन तीन महीने का तो बिल्कुल पक्का नहीं होता समझ लो आप रहने की उतनी जगह यहां नहीं है लेकिन प्रसाद प्रेम से मध्यान्ह प्रसाद और सायंकालीन प्रसाद दोनों समय का है ना रोज प्रसाद सब लोग कहीं रहो आसन कहीं रहे पंगत दोनों टाइम तीन महीने का नहीं होता है पूरा झरा परिवार सहित आप लोग कथा सुनिए और नित्य यहाँ प्रसाद पाइए और तो किसी भगत के मन में ज्यादा ही भाव बढ़ेगा जगेगा नहीं हम तो मानेंगे नहीं हम तो दक्षिणा जरूर फेरेंगे तो उसको भी मना ही नहीं है दक्षिणा कोई उत्साह पूर्वक फेरना चाहे तो दक्षिणा भी फेर सकते है और तो हमारे श्री अनंतदास बाबा तो इनके मन में है कब अब तो दो दो के नोट बंद हो गए हैं नहीं तो तो ये दो दो के भी बांट देते हैं तो प्रेम से वो तो करे और गोदान करे इत्यादि प्रकार की बात इसमें महात्म में लिखी है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अब अंत में एक अध्याय और है उस अध्याय में आ, और क्या विधि करनी चाहिए उसका भी वर्णन है यही हम महात्म्य को पूर्ण करते हैं समय थोड़ा अधिक हो गया क्योंकि इस महात्म्य को हमको यहीं आज पूर्ण करना था कल से वर्णानाम ना अर्थ नाम रसान छंदी से मंगलाचरण से ग्रंथ का विधिवत आरंभ होगा आज श्री वृहद ब्रह्म रामायण प्रोक्त श्रीमद् रामचरितमानस मानस एवं महाकाल संहिता प्रोक्त श्रीमद् रामचरितमानस पारायण विधि उसका संक्षिप्त स्मरण किया गया और कल से ग्रंथ का हम आरंभ करेंगे नाम वंदना भी आएगी बड़ी अद्भुत नाम महिमा भी खूब कही जाएगी भगवान की इच्छा है प्रयास तो है कि तीन महीने में पूरा हो जाए तो अच्छा है लेकिन नहीं जहां तक भगवान ले जाएंगे वहां तक कहेंगे फिर और उसके आगे अगले चातुर्मास में कह लेंगे कोई परेशानी थोड़ी है हर बार चातुर्मा से होना है तो फिर जब जहां सुनिश्चित चातुर्मास से होगा तो उसके आगे की चर्चा पर कई संतों ने आग्रह किया है कि जैसे आपने विनय पत्रिका को आद्योपांत पूर्ण किया है ऐसे ही आद्योपांत रामचरित को पूर्ण करें हरि गुरु संतों की कृपा से ही पूर्णता होगी इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम श्रीराम श्रीराम Twenty-three. दोयम भ्रात केशवोपरि केशवोपरी अंगलग्नम सर्वं पापं विपोहति आराजिग्रहण हस्त प्रक्षाल्य हते हस्ते पुष्पा गृह्वा मंत्रपुष्प्प्पाजलि हरिओं जजने जज्ज्मजनवास्ता धर्मा प्रथम सन्न देहनाक महिमा सच्चत्र पूर्वे साकुशंपाला जाति कर वी लल साल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी लल मंजी सां पूजयामी जगदीशर मे प्रतीय ना सुगंध पुष्प यहां च पुष्पाजल मैया दौ गृह परेश श्री सीता चरण कमलेशु मंद पुष्पाजलिमर्पया नमस्क दक्षिणा मंच पर कोई नहीं चढ़ाएंगे नीलांबुश्यामल कोमलांग सीता सरोम वाग पारौ महासाग चारु चाप नमाम राम वंशनाथम श्या बर रामचंद्र भगवान की सपरिकर श्रीमद रामचरित मानस जू की कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री यागवल भरद्वाज महर्षि महाराज की श्री कावसुंदकरुण जी महाराज की सब संतन की श्रीमद जगदूरु द्वारा चार मरूप